श्री रामकृष्ण भक्ति मालिका स्वामी शारदानंद तदुपरान्त हृदय में तीर्थ भ्रमण की पुकार उठने के फलस्वरूप अठारह ईस्वी मार्च में ठाकुर के जन्मोत्सव के बाद शरद महाराज स्वामी प्रेमानंद और अभेदानंद के साथ पैदल ही नीला चल गए वहाँ पर कुछ महीने तपस्या करने के बाद वे मराह नगर लौटे और कुछ दिन विश्राम करने के बाद उत्तर भारत की यात्रा पर निकले गया काशी अयोध्या आदि तीर्थों का दर्शन कर अठारह ईसवी नवासी सितंबर के अंत में वे श्री वैकुंठनाथ सन्याल के साथ हरिद्वार होते हुए हिमालय के चरण प्रांत में अवस्थित पवित्र तपोभूमि ऋषिकेश पहुंचे और अनुकूल स्थान पाकर वृक्षावृत्ति का आश्रय लेते हुए साधना में मग्न हो गए इसी समय एक बार वे स्वामी तूर्यानंद के साथ दुर्गम तीर्थ नीलकंठेश्वर का दर्शन करने गए लौटते समय अंधकार में रास्ता भूल जाने के कारण वे लोग अत्यंत चिंतित हो गए क्योंकि वन्य जंतुओं से भरे इस निर्जन पर्वतीय वन में पग पग पर जीवन का संकट था अंत में स्वामी शारदानंद ने कहा कि दोनों एक साथ ही मृत्युमुख में जाने की अपेक्षा अलग अलग रास्ते पर चलकर कर प्राण रक्षार्थ प्रयत्न करना अधिक उचित है तदनुसार स्वामी तुरानंद को चलते चलते संयोगवश एक निर्जन आश्रम में स्थान मिल गया रात में सारदानंद की खोज करना संभव नहीं था अतः दूसरे दिन प्रातः काल ही वे अपने आश्रयदाता के साथ उनकी तलाश में बाहर निकले देखा कि शारदानंद दूर एक बड़ी ऊंची शिला पर बैठे ध्यान मग्न है ऐसा करने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा मृत्यु जहां निश्चित है वहां भयभीत न होकर भगवान का नाम लेते हुए प्राण त्यागना ही उचित है अगले वर्ष अठारह ईस्वी वैशाख में स्वामी शारदानंद तुरयानंद और सान्याल महाशय ने एक साथ गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनारायण की यात्रा की उन दिनों उस पर्वतीय अंचल में अकाल पड़ने के कारण सरकार की ओर से मुख्य मार्ग पर पहरा बैठाकर यात्रियों को उधर जाने से मना किया जा रहा था परंतु शारदानंद आदि की तीर्थ यात्रा की अभिलाषा बड़ी प्रबल थी निशंबल निस्सहाय सन्यासियों के भाग्य में ऐसा मौका सदैव नहीं आता अतः उन लोगों ने मुख्य मार्ग छोड़ दिया और नंगे पाँव वन पथ से मसूरी होते हुए आगे बढ़े उन दिनों पैदल हिमालय भ्रमण अत्यंत कष्ट साध्य था भोजन आदि भी सदैव नहीं मिल पाता था विविध प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य मनमोहक होने पर भी वन्य प्राणियों तथा खतरों से भरे उस निर्जन पथ पर चलने में अनभ्यस्त नवीन संन्यासीगण पग पग पर अनेकविध कष्ट सहते हुए क्रमशः गंगोत्री पहुंचे हिंदुओं के इस बहुवांछित दुर्गम तीर्थ में स्नान तथा देवी के दर्शन करके उन्होंने मार्ग के कष्टों को सार्थक समझा गंगोत्री से केदार जाने के लिए वे पुनः वन से भटवारी ग्राम के छोर पर पहुंचे और वहाँ से एक निर्जन तथा दुर्गम पगडंडी से होते हुए आगे बढ़े उस पथ पर पहले दिन भिक्षा को जाकर वे खाली हाथ लौटे क्योंकि ग्राम जन्मशून्य था आगामी दिन वे दूसरे गांव में गए पर वहां भी कोई नहीं मिला तीसरे दिन एक अन्य ग्राम में संयोगवश एक व्यक्ति के साथ भेंट हुई उसने कहा कि उस अंचल में भिक्षा प्रातः या सायकाल को ही मांगनी चाहिए क्योंकि दिन में ग्रामवासी काम के लिए अन्यत्र चले जाते हैं इधर दो तीन दिन तक भोजन न मिलने के कारण सभी थके और भूखे थे अतः एक प्रकार का घास देखकर भूख मिटाने के लिए स्वामी तुर्यानंद उसी को खाने लगे परंतु पेट में जाते ही उल्टी होकर वह बाहर आ गए इसके फलस्वरूप उन्हें और भी अधिक दुर्बलता लगने लगी सौभाग्यवश उसी समय उनकी भेंट एक पंडे से हो गई और उसके निर्देशानुसार चलकर वे लोग एक गांव में पहुंचे जहाँ उसकी सहायता से भोजन पाकर वे लोग बहुत कुछ स्वस्थ हुए इस भ्रमण काल में शरत महाराज के साहस सहानुभूति तथा दयालुता के अनेक उदाहरण मिलते हैं एक दिन वे तीनों एक पहाड़ की खड़ी ढलान से उतर रहे थे दो लोग सामने तथा शारदानंद पीछे चल रहे थे सबके पीछे जो पहाड़ी लोग चल रहे थे उनमें एक बुढ़िया के हाथ में लाठी न होने के कारण उसे पर्वत से उतरने में बड़ा कष्ट हो रहा था स्वामी शारदानंद जानते थे कि इस प्रकार के पर्वतीय पथ पर लाठी एक बहुत बड़ा सहारा है फिर भी बुढ़िया की असहाय अवस्था देखकर उन्होंने अपने लाठी उसके हाथ में थमा दी और स्वयं शांतिपूर्वक खाली हाथ ही चलने लगे किंतु इस प्रकार खाली हाथ चलने का परिणाम उन्हें शीघ्र ही सहन सहना पड़ा थोड़ी ही देर बाद एक पहाड़ी नदी को पार करते समय उनका पाँव फिसल गया और वे असहाय होकर पानी में गिर पड़े संगियों ने उन्हें सहारा देकर उठाया अगले ग्राम को पार करते हुए वे मन ही मन सोचने लगे इस भूख के समय यदि यहाँ पर कहीं हलवा पूरी खाने को मिले तो समझूँगा कि ठाकुर सत्य है उनके मन में इस इच्छा का उदय हुआ और थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति एक लोटा जल और गरम गरम हलवा पूरी लेकर उनके पास आ पहुंचा। संगियों को छोड़कर अकेले ही उसे ग्रहण करना शारदानंद को पसंद न था तथापि साथियों के काफ़ी दूर निकल जाने और दाता के बारंबार आग्रह करते रहने के कारण उन्हें अकेले ही खाना पड़ा